कहानी होती है ना उतनी जैसे बच्चों को परी की कहानी सुनाते हैं है ना वो ऐसी ही चीज है ये वेदांत के जिज्ञासुओं को बच्चों को समझाने के लिए ये नानी की कहानी ये ये परी की कहानी है ये उड़न खटोला की कहानी जैसे हम बचपन में सुनते थे लेकिन महाराज हमारे बाबा तो बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाते थे वो हमको भूल गई बचपन की सुनी हुई कहानी कहानी कहो कि महनी मैं आपको कहानी सुनाऊं की महनी सुनाऊं महनी माने मंथन कोई गढ़ के कथा सुनाऊं की सबका मंथन सार सार सुनाऊं कहानी कहो कि महनी बोले महनी खनौले तीन पोखरा अब मानी बोलते हैं क्या उन्होंने तीन तालाब बनवाए तीन बन गए हो हा। हा। का है सूखल सूखल एक में पनिय ना जौने में पनिये ना तोने में लोटने लौट लीन सिया तो माने ये बड़ी लंबी कहानी है हो, और इसमें जैसे जोग वासिष्ठ में भात्री कथा है ढाई बच्चे को जैसे समझाती है उस प्रकार से सृष्टि के रहस्य को समझाया गया है और ये हजार दो हजार वर्ष पहले जितनी महत्वपूर्ण तो थी इस विज्ञान के रूप में भी उतनी महत्वपूर्ण तो है आपने महाभारत में कथा पढ़ी होगी कहानी नारायण एक नली में बीज भर के है ना चिड़िया उठा ले गई एक नली में भरा हुआ बीज था उसको चिड़िया उठा ले गई और वो अन्यत्र जाके दो चिड़ियों में लड़ाई हुई तो गिर पड़ा है ना उससे एक संतान की उत्पत्ति हो गई किसी ने किसी किसी को प्राप्त हो गया उससे एक संतान की उत्पत्ति हो गई तो इस बात को अभी अब से 25 वर्ष पहले 50 वर्ष पहले किसी आर्थ समाजी को ये सुनने को मिलती तो क्या बोलता आप बताओ बोलता ना कि बिल्कुल पुराणों का गपोड़ा है अब आज बताओ ये बात संभव हो गई कि नहीं ये बात बिल्कुल शक के संभव हो गई कि ट्यूब में ट्यूब में वीर्भ भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाए और उससे संतान होवे अभी मैंने पढ़ा विज्ञान विज्ञान के चरण है ना विज्ञान क्या उन्नति कर रहा है बोले तो की एक गर्भ में एक गर्भ में सात सात बच्चे एक साथ पैदा कर लेंगे है नो चाहे यदि सृष्टि उनको बढ़ानी हो तो एक बूथ बीर्ज को ग्रहण करके जहां एक गर्भ रहता है वहां गर्भ में ऐसा रस पैदा कर देंगे कि साथ साथ बच्चे एक एक साथ बन जाएं और फिर पैदा हो जाएं। है ना तो पहले तो जब हम सुनते थे है ना कि किसी के इतने बच्चे पैदा हुए सौ की बात भी सुनते हैं पुराणों में तो सौ की बात अब साठ की बात भी सुनते हैं सौ की बात भी सुनते हैं साठ की बात भी सुनते हैं है न हाँ, तो पहले तो गपोड़ा मालूम पड़ता था है ना बीस पच्चीस वर्ष पहले तक किसी आज समाधि जी से तो बोले यह सब पुराणों का गपोड़ा है अब आज विज्ञान कहता है कि बिल्कुल सच है तो आप अपनी अगली पीढ़ी के विज्ञान पर जरा सोचो कि उस समय तक विज्ञान कहाँ पहुंचेगा ना बिना सोचे विचारे किसी चीज को गप लेना यह मूर्खता है न सृष्टि के अनंत रहस्य है और उसके अनंत विज्ञान है वो किसी भी यंत्र के भीतर अभी पूरी तरह से आया नहीं है न किसी भी गणित किसी ने भी उसका गणित ठीक ढंग से ठीक ढंग से पूरा कर लिया हो ऐसा नहीं है तो महाराज ये सृष्टि का विज्ञान बड़ा विलक्षण है मालूम पड़ता इसी से वेदांति कहते हैं कि ये भानात्मक है भावनात्मक है माने कब कैसा भान होगा है ना? व्यवस्था करने वाला बिल्कुल गलत है भविष्य पुराण में एक प्रसंग हो जहां यह वर्णन है कि जड़ से ये सृष्टि हुई है न तो, तो जड़ावस्था कैसे आ, कैसे पहले उदभिद के रूप में आई फिर उसके बाद कैसे स्वेदक पैदा हुए फिर कैसे अंडक पैदा हुए फिर कैसे जरायज पैदा हुए है ना इस क्रम से का इस क्रम से भविष्य पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है नारायण ये नहीं कि पहले ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई ऐसे नहीं है ना पहले पानी पानी था तो उसमें कैसे काई जमी इसका भी वर्णन है बोला भविष्य पुराण है अब ये कहो कि भविष्य पुराण तो वैज्ञानिक उन्नति के होने के बाद बना है का नहीं है ना सैकड़ों वर्ष पुरानी हजारों वर्ष पुरानी तो उनकी प्रतियां मिलती हैं लिखी हुई नारा अब होम्योपैथिक पैथिक चिकित्सा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है बोला अब कोई कहे कि जब ये चिकित्सा चल गई तब भागवत में लिखी गई है अब भला बताओ बारहवीं शताब्दी का तो भागवत का लिखा हुआ अभी मिलता है और उसमें वो उस श्लोक है तो आपको ये बात बताते हैं सृष्टि के संबंध में एक एक ये कि भवत भूतवा भाती वस्तु होकर तब भागती है पहले होती है फिर भागती है और एक क्रम है भातवा भवती पहले मालूम पड़ती है फिर होती है और दूसरा तीसरा क्र, क्रम है भानम च भवनम च जुगपदेव भासना और होना दोनों एक कालिक है जुगपत है भानम भवनम उभयम अति मिथ्या होना और मालूम पड़ना दोनों मिथ्या है अब कहो तो आपको संप्रदाय बात के बता दें इसका है ना जड़ संप्रदाय कहता है कि पहले है पहले वस्तु है फिर उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है भूतवा भाति ज्ञान संप्रदाय कहता है भात्वा भवते भास्कर होता है ये चे चैतन्य सम्प्रदाय हुआ और भानम भवनम उभयमअपी सत्यम होना और भासना दोनों अनादि है और सत्य है ये द्वैतवादी बोलते हैं सांख्य जैन योग न्याय ऐसे बौद्ध कहते हैं कि भानम भवनम उभयम मिथ्या होना और भासना दोनों मिथ्या है और अद्वैत वेदांत कहता है कि भानम भवनम उभयमअपी अद्वैतमेव असल में भाषना और होना ये दोनों दो चीज नहीं है बिल्कुल एक चीज है सत्य से चेतन की उत्पत्ति हुई ये जड़वादी बोलते हैं चेतन से जड़ की उत्पत्ति हुई ये चैतन ईश्वरवादी बोलते हैं जड़ और चैतन्य दोनों अनादि हैं और अनंत हैं ऐसा सांख्यादी बोलते हैं है? जड़ चेतन दोनों मिथ्या हैं ऐसा बौद्ध बोलते हैं जड़ चेतन अद्वय हैं। असल में जड़ में जड़त्व और चेतन में चेतनत्व ये तत्व नाम की चीज एक नहीं है ये प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न तत्व एक ही है ये अनुभव की विचार की ये प्रणाली होते हैं। यथ कस्मिन घटाका से रजो धूमादि सिर जुटे न सर्वे संप्रयुजंते तद्वत जीवा सुखादि अब अद्वैत का विरोध करने के लिए एक युक्ति खड़ी करते हैं क्या व्यवस्था है ये इसके भी ये जो खंडन मंडन होते हैं ना इनके भी आधार होते हैं वो वो बने हुए हैं जैसे एक आदमी ने कहा कि आकाश का तारा तोड़ के ले आना धर्म है अगर ऐसा एक आदमी कह दे तो ये वचन प्रमाण है कि नहीं है बड़े से बड़ा आदमी कहे वेदई में कहीं लिखा हो तो ये वचन प्रमाण है कि नहीं बोले तो कि प्रमाण नहीं है क्यों का अशक्य है ना? ऐसा करना शक्य ही नहीं है न तो जो जो काम कोई कर ही न सकता हो उसके लिए यदि कानून बना विधान बना तो वो बिल्कुल झूठा देखो कानून कट गया ये धर्म है अशक्य अच्छा अनुष्ठान तो किसी ने कहा कि भाई यहां पर तो चोरी करना धर्म है तो वो बोले ना अप्रामाणिक क्यों प्रतिशि तो परिग्रहणार्थ शिष्ट पुरुषों ने इस धर्म को कभी परिग्रह परिग्रहित नहीं किया शिष्टा परिग्रहित होने तो अनेक अप्रामाण्य अनेक कारण होते हैं वो जिसकी कसौटी पर कस लेते हैं जी ये बात मानने लायक है कि नहीं है तो बोले भाई अद्वैत तो मानने लायक नहीं है क्यों नहीं है कब व्यवस्था अनुपत्ति ये जो संसार की व्यवस्था देखने में आती है ये फिर सिद्ध नहीं होगी क्यों नहीं सिद्ध होगी तो कहते हैं कि यदि आत्मा एक हो गए सब शरीर में शरीर तो अलग अलग और आत्मा एक तो बोले कि फिर सब शरीर में एक ही आत्मा कहीं सुखी हो रहा है कहीं दुखी हो रहा है आत्मा एक हैं? कहीं पापी हो रहा है कहीं पुण्य आत्मा हो रहा है कहीं बद्ध हो रहा है कहीं मुक्त हो रहा है कहीं जन्म ले रहा हूं ऐसा अनुभव कर रहा है और कहीं मर रहा हूं ऐसा अनुभव कर रहा है तो अगर सब शरीरों में आत्मा एक है तो जन्म आ, एक ही साथ जन्म होना मृत्यु होना सुखी होना दुखी होना है सब शरीरों के साथ जब एक आत्मा का संबंध है तो सब उसको एक साथ होना चाहिए तो इसलिए आत्मा सब शरीर में अलग अलग है ऐसा मानना चाहिए तो इसका उत्तर देते हैं मूल ग्रंथकार कि यथई कस्मिन घटाकाशे रजो धूमादिधिर जुदे जैसे एक घड़े के भीतर घट गट, घटाकाश में धूल होवे वज हो वै हो धूल होवे धूम होवे एक घड़े में धुआं भर दो और एक में धूल भर दो और एक में पानी भर दो तो बोले आकाश तो सब एक ही है है ना? तो एक ही आकाश में कहीं धूल कहीं धुआं कहीं पानी ये कैसे बनेगा लेकिन नहीं ये घड़े की उपाधि से बन जाएगा ना ना वो जो रज है वो जो धुआं है वो जो पानी है वो घड़े की चार दीवारी के भीतर बंद हो करके अलग अलग है उन्मुक्त आकाश में अलग अलग नहीं है तो ये जो लोगों के शरीर हैं, नारायण है। आत्मा तो आकाशवत है और ये जो उपाधियां हैं ये सब की सब घटवत हैं। एक और भी एक स्थल उपाधि एक सूक्ष्म उपाधि नारायण अब बात तो लंबी है वेदांती लोग ये नहीं मानते कि इस शरीर के भीतर मन रहता है ऐसा मानते हैं कि मन के भीतर ये शरीर रहता है इसको दृष्टि सृष्टि बात बोलते हैं वो मन ही शरीर है कहिए नहीं मन ही ब्रह्मांड है ये नहीं मन ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों की समष्टि है ये ही नहीं मन ही उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों की समष्टि का नियंता ईश्वर भी है ये कोई मामूली मन नहीं है ये मन ही माया है मन ही अविद्या है मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है जब तक तुम अपने को बद्ध मानोगे तब तक तुमको मुक्त करने वाला कोई नहीं है कोई कोई कोई नहीं मुक्त कर सकता जब तक तुम अपने को बंध मानोगे बद्धो मुक्ति इति व्याख्या गुण तो मैंने वस्तुता गुण माया मूलत्वा नमः मोक्षो न बंधनम ये देखो कभी कभी संसार में स्त्री पुरुष का प्रेम हो जाता है ना लड़की लड़के का तो एक दूसरे के लिए मर जाते हैं वो लड़का लड़के के लिए भी मर जाते हैं है ना लड़की लड़की के लिए भी मर जाती हैं, लड़की, मर जाते हैं। लड़की लड़के के लिए लड़का लड़की के लिए मर जाते हैं लेकिन क्यों मरते हैं न वो इस हठ पर आ जाते हैं कि हम प्रेमी हैं प्रेमी पने के अभिमान में कि हम तो अब इसको दिखा के छोड़ेंगे सिद्ध कर देंगे कि हम प्रेमी हैं वो अपने प्रेमी पने को सिद्ध करने का जो अभिनिवेश है वही उनकी मृत्यु का हेतु होता है है ना? अब मां उस अभिनिवेश को नहीं छुड़ा सकती बाप उस अभिनिवेश को नहीं छुड़ा सकता है ना सारा परिवार जो है वो उस अभिनिवेश को नहीं छुड़ा सकता अब कहो कि लड़के के दिल में लड़की घुसी है कि लड़की के दिल में लड़का घुसा है है न कहीं रस्सी से दोनों बंधे हुए हैं बाह्य बंधन नहीं है बंधन कैसा है स्वकल्पित बंधन है कि नहीं बिल्कुल स्वकल्पित बंधन है इसी प्रकार ये संसार में आ, पैसे के साथ बंधन काहे का है रस्सी का घसीटे जा रहे हैं आ, मकान ने काहे से बांध रखा है मोटर ने काहे से बांध रखा है मकान में आग लग जाए तो कितना कीमती मकान हो सारे बंधन कट जाएंगे कि नहीं उसी समय छोड़ को छोड़ के भगेंगे है ना? और जब एक्सीडेंट का बिल्कुल पूरा ख्याल हो जाता है तो मोटर पर तो पड़ते हैं क्यों छोड़ देते हैं तो ये संसार में जितने बंधन हैं वे स्वीकृति के हैं आपको एक जिसमें वेदांती लोग जिस ढंग से बताते हैं वो आपको ढंग सुनाता काम की बात है आपके वेदांती लोग सृष्टि दो तरह की मानते हैं एक ईश्वर सृष्टि और एक जीव सृष्टि ये नाम ही उन्होंने यही रखा है पंचदशी में ये नाम है दृष्टि सृष्टि बाद में तो ये नाम नहीं हो सकता लेकिन पंचदशी में आभास बाद में ये नाम है तो जीव सृष्टि क्या होती है और ईश्वर सृष्टि क्या होती है तो ईश्वर ने पृथ्वी बनाई मतलब समुद्र बनाया तारे बनाए हवा बनाई आग बनाया सूरज चंद्रमा ग्रह नक्षत्र सब बनाया उन्होंने स्त्री बनाई पुरुष बनाया ये भी ईश्वर की कारीगरी है बोला ऐसा नहीं समझना कि स्त्री को बनाने वाला कोई दूसरा है उसी की कारीगरी है पुरुष को भी उसी ने बनाया उसी की कारीगरी है लेकिन इसमें मैं मेरा जो है ये ईश्वर की कारीगरी नहीं है नीव की कारीगरी है ये जीव ने खुद अपने को बांध लिया सोना बनाया ईश्वर ने खेत बनाया ईश्वर ने लेकिन जीव ने कहा कि इतना सोना मेरा है ना बोले ये मकान मेरा ये धरती मेरी ये चांदी मेरी ये नोट मेरा है ना रहा है। हाँ। ये बेटा मेरा ये औरत मेरी ये मरद मेरा है ना रहा है। ये मेरा पना और ये शरीर मैं ये जीव ने भ्रांति से भूल से मैं मेरा बना लिया अब देखो इसमें फर्क क्या है फर्क ये है कि ईश्वर की सृष्टि कभी किसी को दुख नहीं देती न मिट्टी न सोना न चांदी न समुद्र आ, ये कुछ नहीं हो आदमी इसलिए नहीं दुखी होता कि तूफान आ गया इसलिए दुखी होता है कि जिस बेटे को मेरा मानता था वो तूफान का शिकार हो गया जिस शरीर को मैं मानता था वो तूफान का शिकार हो गया तो दुख जो है वो ईश्वर सृष्टि में नहीं है जीव सृष्टि में है मैं मेरा में है इसलिए वेदांत के विचार से जब मैं मेरा कट जाता है तो सारे दुख कट जाते हैं सारे बंधन कट जाते हैं <laughs> और सृष्टि ज्यो कि त्यो बनी रहती आदमी आदमी की तरह रहेगा हो वो जीवन मुक्त पुरुष भी पुरुष ही होता है वो भी मनुष्य होता है स्त्री के रूप में हो पुरुष के रूप में हो परंतु मैं मेरा कट गया न उसको बंधन है न उसको दुख है न उसको राग है न उसको द्वेष है क्यों बोले वो ईश्वर की सृष्टि में संतुष्ट है, है न अपनी भूल भल नहीं बनाता है इस बात को सांख्य वालों ने दूसरे ढंग से कहा वो कहते हैं सृष्टि दो तरह की है एक प्राकृत एक प्राकृत और एक प्रातिथिक एक तत्वसिद्ध सृष्टि है एक अविवेक सिद्ध सृष्टि है अब देखो क्या फर्क है बोले प्रकृति से जो सृष्टि बनी है प्राकृत सृष्टि बोला प्राकृत सृष्टि में क्या है सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे पृथ्वी समुद्र है ना स्त्री पुरुष ये सब प्राकृत है हो लेकिन इसमें जो संबंध है मैं मेरा अविवेक वो जीव सृष्टि है वो जीव सृष्टि वेदांत की भाषा में बोलते हैं इसको प्रातितिक सृष्टि बोलो है ना अहंकार, ममकार तो दुख जो होता है वो प्राकृतिक सृष्टि में नहीं है है ना नईकृति सृष्टि में है संबंध से दुख होता है बोले वो हमारे प्यारे की ओर टेढ़ी नजर से इन्होंने देखा आ, ना है।, है ना तो ये तो प्रकृति ने ये संबंध नहीं बनाया है ये तो हमने बनाया है और हम छोड़ने में स्वतंत्र भी हैं नारायण अब देखो वेदांत की इस संबंध में जो प्रक्रियावादी दीती है ना वो सुनाते हैं संसार में पदार्थ दो तरह से अनुभव में आते हैं एक परिच्छिन्न अंतकरण में अहम करके इंद्रियों के द्वारा बाहर देखे जाते हैं है? और एक तरह के ऐसे पदार्थ होते हैं जो इंद्रियों के द्वारा बाहर नहीं देखे जाते सिर्फ मन में ही देखे जाते हैं अच्छा देखो जैसे सब मनुष्य यहां बैठे हैं स्त्री हैं पुरुष मनुष्य तो आंख से देखे जाते हैं ना स्त्री पुरुष का विभाग तो आंख से हो गया पर इसमें हमारा कौन शत्रु है और कौन मित्र है ये कैसे देखा जाएगा है? ये आंख से नहीं देखा जाएगा बोला ये मन से देखा जाएगा अब देखो तो सुख दुख जो है वो आंख से नहीं देखा जाता मरना किसी का दुख नहीं है वो है ना और पैदा होना सुख नहीं है आ, अपना दुश्मन मर जाए तो सुख होता है और दुश्मन के घर में ब्याह होए और बेटा होए और आमदनी होए तो भी दुख होता है ए? तो केवल मरना ही अगर दुख होता तो किसी का भी मरना दुख होता और केवल जन्मना और ब्याह करना और पैसे का आना अगर सुख होता तो कहीं भी आना सुख होता तो इसको बोलते हैं देखो दो प्रक्रिया आभाष भाष्य और साक्षी साक्षीभाष्य आभाषभाष्य क्या होता है जब हम अहम अहम में से अकालोप हो गया हम हो गया ना ये हम जो है वो अहम ही है तो बल्कि ये आप आगे से उठ के पीछे आ गया म में आके मिल गया अहम में तो मलंत था और हम में म पूरा हो गया अच्छा तो बोले हम इंद्रियों के द्वारा चीज देखते हैं कहीं न सुख है न दुख है लेकिन आपको किसी से राग है वो कहाँ दिखता है तो बोले भीतर दिखता है कि हमारे चित्त में राग है बोले भ्रांत ही है तो, तो। आपको बताते हैं राग लाल होता है कि काला एक बिते का होता है कि चार अंगुल का एक इंच का कि एक गज का राग कितना बड़ा होता है लंबाई चौड़ाई है कुछ कुछ रंग रूप है उसमें कुछ सकल सूरत है उसकी कुछ उम्र है उसकी न कुछ वजन है उसमें न तो उम्र नहीं वजन नहीं लंबाई चौड़ाई नहीं आकृति नहीं सकल सूरत नहीं ये राग द्वेष आखिर है क्या हमने ढूंढने की कोशिश की हो कि ये कहीं मिलें, है ना? तो ना बाहर मिलते हैं ना भीतर मिलते हैं कि ये कब मिलते हैं मिलते तो कब हैं कर जब मैं रागी हूं मैं द्वेषी हूं जब मैं के साथ राग और द्वेष को मिला लेते हैं ना तब ये मालूम पड़ते हैं कि किसको मालूम पड़ते हैं साक्षी को मालूम पड़ते हैं तो ये राग रागी मैं द्वेषी मैं सुखी मैं दुखी मैं है पापी मैं पुण्यात्मा मैं ये साक्षी को अहम जो है राग से राग रूप रा, राहु जब अहम रूप सूरज को ग्रस लेता है ना तब रागो परक्त अहम द्वेषो परक्त अहम माने राग द्वेश के रंग में रंगा हुआ अहम साक्षी को दिखाई पड़ता है तो देखो इसका विज्ञान ये हुआ कि यदि हम मानेंगे कि हम पापी हैं अपनी दृष्टि में बोला अच्छा हम मानेंगे कि हम पुण्यात्मा हैं नारायण तब पापी पुण्यात्मा होंगे अच्छा बोले हम पाप तो करते हैं लेकिन अपने को पापी नहीं मानते अब ऋजु बुद्धि के लोग जो है ना सीधे साधे सरल बुद्धि के लोग ऐसा प्रश्न करेंगे तो हम तो पापी नहीं होंगे ना कि नहीं सवाल ये है कि आपके पास जो पाप पूर्ण तोलने का तराजू है वो एक ही है कि दो जैसे बनिया लोग होते हैं ना वो जब गांव के देहाती लोग अपना अनाज ले आते हैं उनके पास बेचने को है ना तो दूसरे तराजू बट्टे से तौल लेते हैं और जब ग्राहक को बेचना होता है तो दूसरे तराजू से ऐसा तौल के देते हैं तो ऐसे आप पाप पूर्ण एक ही न्याय की तुला पर तौलते हैं कि अलग अलग न्याय की तुला पर तौलते हैं ये सवाल है बोला तो आपने किसी की चोरी की और कहा कि हम आपको पाप, अपने को पापी नहीं मानते ऐसा है कहा जी हम नहीं मानते अपने को पर दूसरा कोई आपकी चोरी कर ले तो आप उसको पापी मानोगे कि नहीं है तो यदि उसको पापी मानोगे तो आपके पास जो न्याय का तराजू है ना वो जिस तराजू से आपने दूसरे को तौला था वही आपको तो भी तोलेगा कब तोलेगा जब आपकी बुद्धि नियंत्रण से बाहर हो जाएगी कब है ना नशे में शराब पी के लोग बकवा लेंगे आपसे कि पाप किया यार है ना और जब मरने लगोगे और गांठ जब ढीली पड़ेगी ना तो उस समय तो गांठ ढीली पड़ने पर क्या होता है जब नियंत्रण की ग्रंथि इसकी भी ग्रंथि होती, हो, होती है गांठ होती है ये जो लोग जप करते हैं ध्यान करते हैं पुण्यकरण करते हैं उनकी ये नियंत्रण की ग्रंथि प्रबल होती है और जो लोग जप ध्यान धर्मानुष्ठान नहीं करते उनकी नियंत्रण की ग्रंथी ढीली होती है तो नारायण जब मरने लगोगे ना सब नियंत्रण की ग्रंथि ढीली पड़ जाएगी और उस समय तुम्हारे भीतर जो न्याय का तराजू है वो तौल के बता देगा कि जैसे तुमने दूसरे को चोर माना था वैसे तुम भी चोर हो है ना जैसे तुमने दूसरे को व्यभिचारी माना था वैसे दू व्यभिचारी तुम भी हो तो उस समय झट रिकार्ड हो जाएगा हो है ना भीतर कि मैं चोर हूं मैं पापी हूं मैं व्यभिचारी हूं और जब वो रिकार्ड होगा ना तो उससे जो ऑटोमैटिक उसका जो परिणाम होगा वो ये होगा कि मैं दुखी बोला मैं दुखी मैं सुखी ये पापी पुण्यात्मा की अपने बारे में जो वृत्ति बनती है उसी की दूसरी वृत्ति है वृत्तियंतर है ये सुखी और दुखी बना हमारे कहने का अभिप्राय ये था देखो कि मैं बद्ध हूं ये इंद्रियों से नहीं देखा जाता इसलिए मैं मुक्त हूँ ये भी इंद्रियों से नहीं देखा जाता मैं सुखी दुखी हूँ ये इंद्रियों से नहीं देखा जाता इसलिए मैं दुखी पने और सुखी पने से मुक्त हो गया ये भी इंद्रियों से नहीं देखा जाएगा ये तो अभिमान है मैं पापी हूँ मैं आत्मा हूँ मैं रागी हूँ मैं द्वेषी हूं मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ये हृदय के अभिमान है और ये नारायण ये ईश्वर का कि ये मर्यादा ये नियम है कि जब आप अपने को बद्ध मानोगे तो बद्ध और जब आप अपने को मुक्त मानोगे तो मुक्त ज्ञान पूर्वक अपने को मुक्त मानोगे अधिष्ठानक ज्ञान से तो प्रतिबंध रहित मुक्ति है और यदि बिना ज्ञान के मान बैठोगे तो वही जिस समय नियंत्रण ढीला पड़ेगा ना उस समय मैं मुक्त हूँ ये बात रहेगी कि नहीं रहेगी इसमें संदेह है यदि बुद्धि को नियंत्रित करके भावना से अपने को मुक्त मानोगे तो नियंत्रण छूटने पर मैं मुक्त हूँ ये अभिमान रहेगा कि छूट जाएगा और यदि अधिष्ठानक ज्ञान के द्वारा अपने को मुक्त जाना तो नियंत्रण ढीला पड़ने पर भी तुम मुक्त ही रहोगे पागलपन से भी मुक्ति तुम्हारी क्षीण नहीं होगी तो नारायण ये कहने का अभिप्राय है कि दुनिया में सुखी कौन है ये दुनिया की बात है बिल्कुल सोलह तो वाला बोले हम लोगों ने कहा कि, कि ये तो भाई बहुत बढ़िया कपड़ा पहनते हैं और नारायण है ना इनके पास मकान अच्छा और मोटर बहुत बढ़िया ये तो बहुत सुखी होंगे तो उनसे दोस्ती जोड़ी दोस्ती जोड़ी तो अपने मन की बात बताने लगे महाराज महाराज बाहर से देखने में तो वो बड़े भीतर से तो दुख की दुखी एक बार की बात है यहां जब करपात्री जी ने यहां यज्ञ करवाया था मेरेन ड्राइव में ये सेक्सरिया बिल्डिंग के आगे कोई मकान नहीं बने थे श्री निकेतन भी नहीं था उस समय बोला सब कोई मकान नहीं बने थे मैं उस यज्ञ में आया था और जोशी जी मगन जोशी उस समय हमारी सेवा खूब करते थे उस समय ज्यादा करते थे अब कम करते हैं तो ये नहीं समझना कि अब भी करते हैं उस समय बहुत करते थे तो आप कहते हैं कि अब आप तो आपके बहुत सेवक हो गए हाँ उस समय तो मैं अकेला ही था <laughs> तो वो यज्ञ की बात आपको सुनाता हूं एक सेठ हमारा मित्र था मित्र पहले से ही था उसके पास मोटर उसके पास छह सात मकान थे बंबई में और बाहर से बढ़िया कपड़ा पहने और वही उस यज्ञ का प्रबंध जो है ना भोजन संबंधी प्रबंध उसी के हाथ में था तो वो हमारा मित्र था देखा मैं गुम सुम गुम सुम पहले जैसे वो बात करता था वैसे बात ही नहीं करे तो मैंने उसको गुदगुदाया तो बात क्या है भाई दुनिया भर तो समझे कि बड़े आदमी है ये बड़ा सुखी है वो बोला महाराज अब नाव डूबी समझो है ना वो बोला अब नाव डूबी समझो बस अब गया तब गया अब गया तब गया उब चुब रहा है मैंने कहा भले मानों इतनी तुम्हारे मोटर इतनी नौकर इतने नौकर इतना खर्च है ना कम क्यों नहीं करते बोले कि महाराज कम कर दें तो जो कल होने वाला है वो आज ही हो जाएगा हाँ हमारी पोजीशन बिगड़ जाएगी लोग समझेंगे कि इनके पास कुछ नहीं है इसलिए बनाव श्रृंगार रखना पड़ता है हो है ना जब चेहरे पर झुर्री पड़ने लग, लगती है तब लोग प्रसाद सामग्री का उपयोग ज्यादा करते हैं जब बाल पकने लगते हैं तब ज्यादा ख्याल उसका रखते हैं वो औ न तो ये कहने का अभिप्राय है जो हम बाहर देखते हैं ना कि ये बड़े सुखी हैं बड़े सुखी हैं वो भीतर उनकी आग लगी होती है ऐसा नहीं समझना कि वो सुखी हैं और जो बाहर से दिखता है कि इनके पास कुछ नहीं है सेठ लोग जाते हैं ना किसी पर दया करते हैं और गंगा किनारे कभी कभी ओले अरे भाई बेचारे के पास खाने का नहीं है खिला के आओ वो इन सेठों को जिनको ये रोटी दे के आते हैं ना, वो इनको तुच्छ समझते हैं बना वो जानते हैं कि हम है ना हम धरती पर सो लेते हैं पेड़ के नीचे रह लेते हैं गंगा भी स्नान कर लेते हैं ना हमको बाथरूम की जरूरत है ना हमको मकान की जरूरत है अपने पांव पर ईश्वर ईश्वर की मोटर पर चढ़ते हैं आप क्या समझते हो बोला ईश्वर हमको कंपनी देता है तुम्हारी कंपनी में क्या रखा है तो जो अपने को बद्ध मान बैठता है ना वो बद्ध जो पापी मान बैठता है मानना पड़ेगा ये भी एक बात है ना जो अपने को पुण्य आत्मा सुखी दुखी रागी द्वेषी ये सब जिद्द हैं असल में एक एक प्रकार के ग्रहण हैं ग्रहण लगता है ना जैसे चंद्रमा पर जैसे ग्रहण लगता है वैसे मन पर यह ग्रहण लग गया है रागो परक्त उपराग माने ग्रहण होता है परक्त आ, है। ये मन पर ग्रहण लग गया है कहीं सुखीपना दुखीपना नहीं है ये कहा है बोले ये घड़े में है कि आकाश में है देखो सच्ची बात ये है कि ये घड़े में है ना आकाश में है बोला तो ईमानदारी की बात बिल्कुल यही है झंडा हिलता है कि हवा हिलती है तो नो है ना तिब्बती प्रश्नोत्तर है एक लामा का प्रश्नोत्तर है तो भाई ये मठ पर लगा हुआ झंडा हिल रहा है कि हवा हिल रही है बोले तो ना झंडा हिल रहा है ना हवा हिल रही है तुम्हारा दिमाग ही हिल रहा है है ना तो ये घड़ा और ये आकाश ये तो दृष्टांत है ना और आत्म जो है वो हेतु दृष्टांत वर्जिताम है है ना उसमें ना कोई हेतु है और ना कोई दृष्टांत है वो किसी के समान नहीं है और उसमें कोई कार्यकारण भाव कार्यकारण भाव बिल्कुल नहीं है फिर भी समझाने के लिए तो बात कही जाती है तो घट भी दो तरह का एक शारीरिक घट शरीर घट और एक मनोघटना और आकाश एक कौन का चिद आकाश नारायण वो तो चिदमात्र सनमात्र आनंदमात्र वस्तु है ना? ये स्थूल सूक्ष्म हड्डी मांस का होवे है ना और हड्डी मांस में से मन निकलता हो गए हम देखो ये बात अभी से मान के आपको बोलते हैं बोला यदि कदाचित विज्ञान से ये सिद्ध हो जावे कि ये अंतकरण देह में से पैदा होता है एक कल्पना ये है और एक कल्पना यह है कि अंतकरण में से देह पैदा होता है तो अंतकरण में से देह पैदा होता है इससे पूर्व जन्म और उत्तर जन्म की सिद्धि होती है हो और स्वर्ग नरक है ना, भाव भावांतर इनकी सिद्धि होती है अंतकरण से शरीर उत्पन्न होता है इससे और शरीर से अंतकरण उत्पन्न होता है इससे पुनर्जन्म की सिद्धि नहीं होती है। तो कि हम ये आपको बता रहे हैं कि कदाचित ऐसा समय आवे जब अमुक अमुक दवाओं को मिला करके है ना, एक गिलास में और उसमें अंतकरण बनाया जा सके ऐसा समय आ सकता है उसमें वीर्य बनाया जा सके रक्त बनाया जा सके उसमें चेतना उत्पन्न की जा सके बोला ऐसा समय आ सकता है इसमें हमको कोई असंभव ना नहीं मालूम पड़ती है एक समय ऐसा था जब शूद्र को ब्राह्मण बोलते थे और ब्राह्मण को शूद्र बोलते थे एक समय ऐसा था जब चीटी का नाम ब्रह्मा था और ब्रह्मा का नाम चीटी था न ऐसा वर्णन मिलता है न ऐसा समय था जब देवता लोग स्वर्ग में नहीं पाताल में रहा करते थे और दैत्य लोग पाताल में नहीं स्वर्ग में रहा करते थे स्वर्ग में रहने वालों का नाम दैत्य था आप और पाताल में रहने वालों का नाम देवता था एक समय ऐसा था बोला और जो फटे कपड़ों में रहते थे उनका नाम सहन होता था सम्राट होता था और जो शौक जोक करते थे नारायण उन लोगों का नाम उन लोगों का नाम भिखारी हुआ करता था जो जो दौड़ता था सड़क पर है ना चाहे पैदल दौड़े चाहे मोटर से दौड़े बोला क्या अरे अरे ठेरो ठेरो भाई बोलो मत जाने दो उसको दौड़ने दो क्यों का इसके कलेजे में आग लगी है है ना ऐसे बोलते थे वो आपने सुना होगा एक दिन हवाई जहाज उड़ रहा था वो आसमान तो दो चिड़िया आपस में बात करने लगे तो एक चिड़िया ने कहा इसको क्या इतनी जल्दी पड़ी है भाई ये चिड़िया तो बहुत बढ़िया है बड़ी भी है लेकिन इसको क्या इतनी जल्दी पड़ी है कि इतने जोर से भगी जा रही है तो दूसरे ने कहा कि सखी तुम बात तो अच्छी कहती हो लेकिन अगर तुम्हारे पूछ में आग लगी हो तो तुम क्या करोगी है तो ये तो हवाई जहाज के पूंछ में आग लगी है ना इसलिए ये तेजी से है ना इस चिड़िया के पूंछ में आग लगी है इसलिए तेजी से उड़ रही है तो ये जो लोग बड़ी तेजी से चलते ना हो दम पांव रख करके उनको बोलते कि इनके भीतर कोई ऐसी लाग लगी है ऐसी बासना है नहीं ऐसी बासना भरी है है ना ऐसे प्यासे है ऐसे भूखे हैं कि उसके लिए भगे जा रहे भिखारी लोग हैं बोला इनके घर में दम दिलासा कुछ नहीं ये भूखे प्यासे भगे जा रहे हैं और जो शांति से बैठता है ना, ना है। बोले आ इसके घर में माल मसाला है तब तो बैठा है ना है ना जिसके घर में माल मसाला है उसमें शांति है और जिसके घर में कुछ माल मसाला नहीं है वो तो चौपाटी जा रहा है ना घर घर में चाट नहीं बन सकी तब न उधर गए है न तो गरीब की पहचान ना है नारायण गरीब की पहचान है तो ये सृष्टि प्रलय जो है वो बदलता रहता है तो ये जो है ये चाहे स्थूल घट से सूक्ष्म घट पैदा हो और चाहे सूक्ष्म घट से स्थूल घट पैदा हो ये घड़े में ही रज है रजो धूमा आदि भी जुते राग है ना वासना उपराग ये रज है और यही धूम है उठ रहा है सुलग रहा है दिल परंतु उसी घड़े के भीतर जो आकाश है उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है और सब घड़ों के भीतर एक आकाश है हो। सब में बंधन अलग सब में मोक्ष अलग मालूम पड़े है ना सब में राग द्वेष अलग अलग मालूम पड़े हाँ। किसी की प्रकृति बंधन के लिए प्रयत्न कर रही है और किसी की प्रकृति अपवर्ग के लिए प्रयत्न कर रही है पुरुष तो ज्यो का त्यो है बोला परमात्मा तो ज्यो का त्यो है ये तो अपना अपना नेचर ही समझो है न नेचर है कोई कहता है हम बांध दें अपने को कोई कहता है हम खोल लें अपने को नारायण किसी की प्रकृति मुक्ति के लिए उन्मुख हो गई है और किसी की प्रकृति बंधन के लिए उन्मुख हो रही है तो ये घट में ही बंधन के लिए उन्मुखता और घट में ही मुक्ति के लिए उन्मुखता होती है और वस्तु जो है वो तो ज्यो के त्यों है अब इस पर बताते हैं नारायण कि तो भाई जब सब में एक ही आत्मा है तो सबके सुख दुख के साथ उसका संबंध हो जाएगा और क्रिया फल का सांकर्ज हो जाएगा उनके लिए इन्होंने बताया कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है आप आखिर क्या पूछना चाहते हैं एक नारायण है। एक अंतकरण में जो फल होता है उसके संबंध में पूछना चाहते हैं न जैसे बहुत से आत्माओं सांख्यवादी ने यह माना कि आत्मा बहुत से हैं क्यों माना एक एक प्रश्न हुआ कोई जन्म मरण करण एक के हजार सबके हजार नहीं है एक का जन्म सबका जन्म नहीं है एक का मिश्र ने? एक बाचस्पति मिश्र नाम के विद्वान हुए हैं वो वही आपने भामती वाली बात सुनी होगी ना वेदांत दर्शन पर उन्होंने भामती लिखी है तो उनका विवाह हो गया हमारा विवाह हो गया परंतु वो तो दर्शन के चिंतन में मग्न दार्शनिक पति मिल गए